एक के भो आज छक्क कांतिपुर नई चांचल्य सुस्ताऊदो सारा कालीगढ़ी सुके लावण्य अस्ताऊदो के सिंगार पटार ले रहित भई आयु उदासीनता या जानछे की सती समस्त नगरी ली काखमा दीनता या मई श्रावण को छ किन्तु बाधा परे को कुना, गो जांग्रो सर हाँ थालु कहले सो काश्रु झारी रुन मे सन सब चुपचाप कसरी सातो उड़े कोफी जब शैल से ठिक्का सर कोई कांति कांतिपुर को को को को छटा जग-जगी लागी लाज कई पनी आज रोई रहे रहे छकी छकी पानी होई द जारी रहे को कस्तो भार भल यहां भारे दिले उदासी के भो आज यहाँ स्वयं प्रकृति नई रोय परंतु साबिको यो हाल कस्तु तो भो ध्वासो टम दलेर कांतिपुर नई बेताल को देखियो देखिए खाक नून कांतिपुर झोक्री भो भीषण पीर त्यो कुन पर्यटन नैराश्यस्त तो क कुनी पनी भेटिन के चारे तर्फ समस्त चारस्त कांति अमका भेट छत्त दुईटा गुमसेर धेरे दिन के भो आपस स्नेह को भलकुन उर्लन्न छाती छुना मित्त आज ममता नेपाल को मार्गमा, को मार्गमा विरोध दिन होयो कुने योजना श्रद्धा भक्ति निमित्त आज छठूलो एकादशी को दिन पूजा स्नान र पाठ ले धुने पारो हिया पावन श्रद्धार्थी तीर्थ तीर्थ जन बिहानी उठी किंतु रक्त देखु सबता मानो मलामी सरी गर्दई धर्म कर्म म रत भात गई बसी पारने निर्मल चित्त नहीं सबको, हो आज एकादशी के के स्थिर चित्त नहीं न रहने आगु बले को महा बस्ता को सरी आज देखु सबको कस्ो अवस्था यहाँ सारा को मन भित्र शांति न रही अता गो कता कालो घोर अशांति को भलबगी डुब्द सारा छठा रुं बालक बालिका हर सही पिरोले सरी त्यो अज्ञात अदृश्य हेतु कुन हो बुझनई न सी पानी आज परेर झमझम यहाँ के ही न होश धोई घाव सफा करेर उष्मा को सांत्वना छर्द चा। अथाह को प्रकृति ले लेकर पानी सुधा उसको घाव निको को बनाऊ न भनी तमसी रहे कि यहाँ आई राजजमती जलघड़ा बोकेर हिड़छन् कती चिप तर चिपल आशक आशकुन सौंदर्य हिस्सी लुटी जिंदो पार्न निमित्त त्यू छर्द गाना कीना भावा बेग कतई दिने हेका हेक्का रहो छिंच के को त्रास छ छाप्त आज इसी कस्तो नराम्रो घड़ी उड़छ कागर गिद्ध ब्योम भर नाना कुशंका चरी के सुचरा दिन गयो आपत छत्कुन भीषण हिले कि खुल दर्शना पर्दा आपत देश मथि जसले ले रक्षा करी सर्वदा हम्रो इजत शान राखन चतुरा ती वृद्ध मंत्री कथा घोड़ा कटकट तापको ताप को पवन को संतान हो री चढ़ बान कि नश्वास आशा छरी निस्कन्नन् कि नीमसेन अल उनलाई देखन पनीता हुन्थियो अरे शांतोना जाड़ो को दिन घाम तुल्य उनको अस्तित्व यहां घुम्छ आप यो निश्चे शरीर भित कसरी आधी हुई कोलचल छ कितु मन मनमा बीभत्स ज्वाला अहो यो जाबो तन तीन हाथ इस को शेरो न हो ओगट ने सब वेदना जगत को आलोक यो चेत हो